इ विश्वा भुवनानि जुहुवत ऋषि होता पिता नषीदत्ता नशिषा द्रविणमीछमा विवेशन पिता मानी विश्वानी जुहुवत नशीदत वो ऋषि अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा है जो हमारा पिता है वह इस संपूर्ण विश्व को प्रलय में विलीन करके निशीदत विद्यमान है बैठा हुआ है स आशीषा द्रविणम इच्छ मान आशीषा अपनी सामर्थ्य से वह द्रविणम इस चलायमान जगत को इच्छ मान चाहता हुआ वर्तमान रखना चाहता हुआ रचना करने की इच्छा रखता हुआ प्रथमत छत पहले से ही इसको ढक करके आच्छादित करके अवराम आविवेश सर्वत्र प्रविष्ट होया हुआ है तीन बात आई है संसार का प्रलय करके वह हमारे पिता रूप में बैठा हुआ है और इसको रचना करने की इच्छा रखता हुआ बनाने की इच्छा रखता हुआ भी इसको ढक करके आच्छादित करके इसमें प्रविष्ट है इसमें क्या बात समझ में आई आपको चला। कोई गांव में एक माता जी थी एक बार उस गांव में कोई दरोगा आया उसके साथ कई सिपाही भी थे एक दर्जन में आने के बाद सारे गांव भले इकट्ठे हो गए तो उसने पूछा कि कौन है ये उसने कहा ये दरोगा जी हैं अच्छा उसके बाद वो सभी लोग चले गए तो कुछ दिनों के बाद मतलब दस बारह वर्ष के बाद उसी गांव का कोई लड़का था वो नगर में चला गया था पढ़ने के लिए और पढ़ करके कलेक्टर बन कर के आया आया उस उसके सामने वही दादी जी आ गई माता जी तो माता जी को उसने नमस्ते किया तो माता जी ने आशीर्वाद दिया कि दरोगा बन जाओ <laughs> जो उसका आशीर्वाद जो था कैसा था ठीक था या नहीं था मानती थी आप सभी हम सभी वो दादी जी ही हैं या अलग भी कुछ हैं ईश्वर के बारे में क्या होता है ईश्वर के बारे में इतनी बड़ी जो बात बताई गई है वो समझ में नहीं आती है वो समझ में नहीं होता है किसी भी चीज को हम किसी अवयव से जानते हैं पूरे रूप से नहीं जान पाते हैं जैसे है अब हिंदी की है संस्कृत की है या हिंदी का की है इसमें से आपको किसी एक एक वर्ण का पता नहीं होता ना क क्या है ख क्या है आ क्या है ई क्या है तो अब ये पुस्तक इतनी बड़ी भले ही होती मोटी लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता आप क ख छोटा इसका जो अवयव है ना एक उसको आप जानते हैं इस कारण से आप पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं आपको समझ में आएगा कम से कम कि ये ये लिखा हुआ है अब ना तो आ जाएगा लेकिन उसमें अब है कि लिखा क्या क्या है अब इतने शब्दों के अर्थ ज्ञात हैं आपको उतने तो आ जाएंगे लेकिन जिन जिन शब्दों का अर्थ नहीं पता है वो नहीं आएगा समझ में फिर यह शब्द लिखा हुआ इसका तो पता चल जाएगा ईमा का भी पता चल जाएगा विश्वानी भुवनानी ये भी पता लग जाएगा अब ये नहीं पता चलेगा तो आप थोड़ा सा जानते हैं आहुति देने की बात नसीदत भी थोड़ा थोड़ा पता लगेगा लेकिन क्या ईश्वर का जो जुहुत है हवन करना है और जो बैठना वो इस तरह का नहीं है फिर एक देश कुंड में नहीं होता है ना नहीं है उसका हवन और जैसे हम बैठे हैं एक देश में इस तरह से ईश्वर का नहीं है बैठना तो अब ये बात समझ में नहीं आएगी ये दो बात नहीं समझ में आने से और पूरी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ में आएगा हम्मति लगेगी ना जैसे आपको ये कहा जाए कि यहाँ से कुबेर नरोड़ा पाटिया पर उतर करके और सरदार ग्राम चले जाना बीच में एक दुकान आएगी वो चश्मे वाली आपको क्या समझ में आएगा तो पता लगा वो सरदार ग्राम का पता चला नहीं चला ना अब किधर जाएंगे आप पता चलेगा ना, अब उस रास्ते को कोई कितना ही समझाए आपको दुकान वाले का कितना ही पता पूरा पूरा उसका एक एक नंबर भी दे दिया जाए तो नहीं पता लगेगा समझ में नहीं आएगा पाटिया तक तो पता लग गया लेकिन अब पूरब जाएंगे कि पश्चिम जाएंगे किधर जाएंगे अब वहां से सरदार ग्राम जाना है तो अब नहीं जान सकते ना आपको अब आप जाने के लिए फिर आपको बता दिया जाएगा कि ये उत्तर की ओर है तो कुछ समझ में अब आएगा उत्तर को आप समझते हैं तो अब उसको थोड़ा लगा सकते हाँ इस दिशा में जो रोड होगी उसमें अब चलेंगे लेकिन आपका देखा हुआ होता ना सरदार ग्राम स्टेशन है एक छोटी लाइन का जहां आरक्षण करवाते हैं उसका नाम ही सरदार ग्राम है एक सरदार नगर है एक सरदार ग्राम है तो वहां पर छोटा सा स्टेशन है रेलवे स्टेशन तो अगर आपने देखा हुआ होता तो एकदम समझ में आ जाता हो लेकिन आपने देखा नहीं है इसलिए कितना ही कोई बोलता रहेगा इस पर यहां से चले जाना रिक्शा पकड़ के यहाँ पर कुछ नहीं पता लगेगा वहां जाएंगे फिर पूछना पड़ेगा किसी से बिना पूछे फिर नहीं आएगा दोबारा और वो फिर संकेत से बताएगा इधर वो भी अगर व्याख्यान देने लग गया ना आपको इधर है यहाँ से इतना दूर है इतना किलोमीटर है पास में ही एकदम चले जाओ चले जाओ लेकिन आपको संकेत नहीं करेगा वो तो एक घंटा के व्याख्यान में भी नहीं जा सकते आप तो ऐसे ही होता है यहां पर भी अगर किसी अवयव से नहीं पकड़ा है उस अर्थ को जितने को आप समझते हैं उससे अगर यानी हमारी उस बुद्धि से संबद्ध नहीं हो रहा है अर्थ जहां तक हम समझते हैं तो आगे बुद्धि नहीं चलती है फिर अगर उतना समझ में आता है तो अगली कड़िया फिर जुड़ती है तो यह अपने को फिर इस रूप में इन अर्थों को जानते रहना चाहिए पहले इसका अर्थ यही करेंगे जो यहां पर होता है अर्थ जुहवत मतलब आहुति का अर्थ लेना और देना होता है और एक अर्थ होगा इसको नष्ट करना और सृजन करना भी होता है करना, बनाना तो अब जैसे होते देते हैं तो वस्तु का क्या हो जाता है यानी वो स्वरूप नहीं रहता है ना वो दूसरा स्वरूप हो जाता है यहां पर केवल इतना अर्थ लेना है बस नष्ट होना कुछ नहीं होना है यानी वस्तु जिस रूप में है अब अग्नि में डालने पर उसका वो रूप नहीं रहेगा इतना अर्थ इसमें लेंगे और इसको अब सृष्टि और ईश्वर के साथ जोड़िए ये जो बनी हुई है इस बनी हुई सृष्टि को अब क्या करेगा ईश्वर इस रूप में दे देगा कि अब इसका वर्तमान रूप नहीं रहेगा संविधा अभी इतनी अच्छी दिख रही है ना यहां और अग्नि में डालने के बाद अब इसका क्या रूप हो गया अब वो रूप नहीं रहा ना तो यही कि यही स्थिति संसार की हो जाएगी स्थिति मतलब ईश्वर के द्वारा होना तो अपने आप है इसका लेकिन वो ऐसी रचना संरचना यानी व्यवस्था इस ढंग से करता है कि अंत में जाकर ये सृष्टि बदल जाती है पूरी प्रकृति रूप में परमाणु रूप में चली जाती है व्यवस्था या इस ढंग की रचना ईश्वर करता है तो इस कारण से क्या है वो जुहवत यानी संसार का हवन करता हुआ इसको प्रलय की स्थिति में पहुंचाता हुआ प्रलय की स्थिति में पहुंचाता हुआ हम भी बोल रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं लेकिन ये अर्थ अभी कब समझ में आएगा प्रलय अवस्था है या जो भी है ये अवस्था आपकी स्थिति अभी ठीक ठाक शरीर की है लेकिन आपको ऐसा कोई रोग हो गया अचानक कि अब लगेगा कि ये रोग मुझे जीवित नहीं रहने देगा अब क्या होगा आगे शरीर का ये समझ में तब आएगा होना है इसका नाश हो जाना है तो नाश हो जाने से पहले अब आपको समझ में आएगा कि इसका नाश क्या होता है शरीर ठीक ठाक चल रहा है और मान लो एकदम से एक दांत टूट गया तो आगे कल्पना कर सकते हैं कि कल क्या होगा हाँ तो एकदम देखेगा मेरे सारे दांत टूट जाएंगे अब दिखेगी ऐसे ठीक ठाक हैं तो नहीं दिखेगा वो तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि प्रलय कर देता है तो ये नहीं पकड़ में आएगा जब तक कोई चीज अपना जिससे जुड़े हुए हैं ना जीवन जिस पर खड़ा है वो जब तक नहीं खिसकता हुआ दिखता है तब तक प्रलय शब्द का अर्थ नहीं आएगा समझ में यानी वो हमारी बुद्धि वहां से जुड़ेगी उसको नहीं पकड़ेगी इस कारण से इसका परिणाम नहीं आएगा मतलब सुन करके भी हम यदि आने लग जाए तो समझिए अर्थ आ रहा है समझ में और नहीं आता है परिणाम तो अभी नहीं आया है वो शाब्दिक रूप में आ गया शब्द प्रमाण से लेकिन अनुभूति के रूप में जहां से हमारे व्यवहार बदलता है उसको समझना कहते हैं अर्थ का निर्णय होता है बुद्धि में और उससे हमारा व्यवहार बदल जाता है तो वो बदला हुआ जो व्यवहार है वो लक्षण है कि ये ज्ञान आ गया अब हम इसको समझ गए हैं जब तक नहीं व्यवहार में आता है जुड़ता है वो ज्ञान तब तक अभी वो ज्ञान में नहीं है तत्व तो ज्ञान नहीं कहलाता है तो जब कहेंगे कि ईश्वर सबका प्रलय कर देता है तो अब इससे ये हो जाएगा कि हम पूरे के पूरे उसके हाथ में है अब अभी जैसे है ना अपने को लग रहा है ना कि सब कुछ ठीक ठाक है और बाहर से मान लो कि कोई आक्रमण कर देता है हजार एकाथ हजार सेना मान लो किसी और राष्ट्र का यहां पर इस क्षेत्र कैसी स्थिति हो जाएगी उथल पुथल हो जाएगी ना स्थिर बैठ नहीं सकते चारों तरफ बम गिरने लगे यहां नहीं गिरता हो मान लो तो भी लगा लेगी नहीं कि हमारा नंबर भी आएगा तो अब जे लेकिन कोई व्यक्ति आ गया कि इसको नहीं रोक देगा ये वो विनाश वाली स्थिति किसी ने शुरू कर दी आक्रमण कर दी और कोई रक्षा करने वाला भी आ गया तो अब उन दोनों की शक्ति आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी वो कितना बड़ा होगा अब पता चल जाएगा ना तो अब इसको ये हमारी बुद्धि में आनी चाहिए ये सारा कुछ जो हम देख रहे हैं ना जब प्रलय यानी इसको सबको प्रलय करने की क्षमता है ईश्वर में तो वो अब कितना बड़ा होगा महान हो सकता है कितनी उसमें सामर्थ है कि हमारी एक एक नहीं पाएंगे अब जीवन सब, सब जब होगा तो जीवन नहीं बचेगा ना ना सूरज बचेगा ना चांद बचेगा ना पेड़ पौधे घरियाली नहीं बचेगा तो खड़ा है अभी तभी तो हम जी रहे हैं ना और इनमें से कुछ खिसक जाएगा तो फिर थोड़े जी पाएंगे तो इतनी सामर्थ्य उसके अंदर है अनुमान लगाना है यहाँ वाले का तो हम अनुमान लगा लेते हैं ये इतना नष्ट कर सकता है इतना बचा सकता है तो इसके मतलब वो छोटी बात तो समझ में आती है बुढ़िया वाली माताजी वाली कि दरोगा है ये इतना लेकिन कलेक्टर है ये नहीं आता है तो ऐसे ये कि यहाँ वाले जितने बड़े से बड़े लोग होते हैं बलवान है बुद्धिमान है विद्वान है ये सब समझ में आते हैं लेकिन इससे आगे नहीं चलती बुद्धि आपका तो होगा कि ये जो समझ में आते हैं इससे कई गुना है वो इनकी क्रियाओं को हमें समझना है यहां से ये परिवर्तित कर देता है व्यवस्थाएं की है तो इन एक एक को हम बुद्धि से जब जोड़ते जाएंगे तो ईश्वर की जो महिमा है बड़प्पन है वो फिर पकड़ में धीरे धीरे समझ में आते जाएगा यानी वो इतना बड़ा है कि सभी को एक बार एकदम समाप्त कर देता है या समाप्त करता है समाप्त करके फिर क्या होता है पिता पिता का मतलब फिर क्या होता है पालन करने वाला रचना करने वाला फिर से उत्पन्न करने वाला भी है तो यानी जो पूरा नष्ट कर सकता है उससे एक तो उसके बल का पता लगता है इतना बलवान है वो तो उसी के फिर जैसा कि तैसा बना देता है नष्ट करने वाले से बनाने वाला और कई गुना होता है वो नष्ट तो कोई भी कर दे थोड़े -मुड़े, लेकिन बनाना सबके बस की बिल्कुल नहीं होती है तो इसलिए कहा है कि वो नष्ट तो करता है लेकिन फिर भी पिता है यानी इसकी सर्जन इसकी रचना भी कर देता है इतना बड़ा निर्माण भी कर देता है वो तो अब इनमें से एक चीज को देख लेंगे कि ये कितनी बड़ी चीज है इसको हम बना सकते हैं कि नहीं एक हम नहीं बना सकते हैं लेकिन ईश्वर ने इस तरह के कितने पौधे बना दिए हैं तो अब कितनी गुणी उसमें होगी सामर्थ ऐसे करके पिता यानी इतना महान है इन सबकी रचना करने वाला है सर्जन करने वाला है उत्पन्न करने वाला हमारा है और निशीदत बैठा हुआ का मतलब विद्यमान है खड़ा है विद्यमान है यानी हर समय वो हमारे लिए प्रतीक्षा में है कार्यों का संचालन कर रहा है वो अब हमें इसमें ये लेना होगा कि हम जब कह रहे हैं पिता तो पिता के सामने हमारी क्या भावना बन जाती है उससे हम सबसे बड़ी सुरक्षा मानते हैं ना एक छोटा बच्चा होता है किसी गली में खेल रहा होता है वो उसको मारने लगते हैं कोई दूसरे बच्चे तो भाग के कहाँ आता है वो पिता के पास आता है तो अब पिता के पास आने पर उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है एकदम स्थिर हो जाती है ना जो भी भय था डर था एकदम हट जाता है और जब तक पिता नहीं दिख रहा था तब तक तो वो डर रहा था भले बलवान था उससे तो भी डर जाता है लेकिन पिता के आने पर अब वो नहीं डरता है जैसे कुत्ते करते हैं कुत्ता होता है ना दूसरे क्षेत्र में जाता है तो एकदम पूछ उसकी नीचे रहती है डर जाता है और उसको दिख जाता है मेरा मालिक आ गया एकदम खड़ा हो जाती है उसकी पूछ वही कुत्ता एकदम से बलवान हो जाता है तो क्या हुआ उसको बुद्धि में जुड़ गई वो उसका मालिक घुस तो नहीं गया ना उसमें अंदर तो जाता नहीं है तो अंतर कैसे आया अंदर बुद्धि में अब नहीं था वो अब क्या हुआ उसकी बुद्धि में आ गया कि हाँ, मेरा मालिक खड़ा है है तो तो मेरे सामने है, अब नहीं उधर होगा तो ऐसे ही ही बुद्धि से जैसे ईश्वर का संबंध जुड़ेगा अब वो चीज दिखने लग जाएगी वो बल अपने आप आ जाएगा आत्मा में बुद्धि से तक नहीं जुड़ रहा है वो आत्मबल नहीं आएगा फिर ऐसे ही भयभीत होते रहेंगे होता रहेगा लोक में लेकिन जैसे ही संबंध जुड़ जाएगा ईश्वर से ये सारा भय समाप्त हो जाएगा फिर जैसे वो कुत्ते का मालिक आता हाँ। को तो, पहचानता तो नहीं है ना वो लेकिन इसमें अब जो परिवर्तन आ गया उससे वो पकड़ लेता है की इसका कोई है ये तो कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन ये नहीं छोड़ेगा मुझे अब क्रम से पर फिर पकड़ता है वो फिर वो डर जाता है भाग जाता है पहला लक्षण तो उसके पूछ ही होते हैं कुत्ते के नए कुत्ते जितने भी मिलेंगे ना वो पूछ से ही पता लगाते हैं ये मेरे से बलवान संकेत उसका वहीं चलता है आपको पूछ हिला रहे हैं समझो वो तो प्रसन्न है वो और नहीं हिला रहे हैं तो गंभीर है कुत्ते उसकी वही होती है अपने परिचित को या जो आपका परिचित कुत्ता है ना आप देख सकते हैं उसके साथ यही करेगा अपरचित व्यक्ति के साथ कुछ नहीं लाता है वो तो ऐसे दूसरे कुत्ते भी करते हैं सभी जैसा होगा ना तो वो उससे जान लेते हैं कि ये डर रहा है या नहीं डर रहा है तो यहां ये देखना था कि ऐसा इसलिए होता है कि दूसरा व्यक्ति उसमें घुसता नहीं है दूसरे का बल नहीं गया बल सारा का सारा अपना ही है पर वो बल दबा हुआ था अब उसने क्या हुआ अनुभूति जैसे ही उसके साथ की उस अनुभूति के कारण फिर से अपने उस बल को जगा लिया तो अपने अंदर भी यही होगा वो स्थितियां प्रसुप्त हैं लेकिन बुद्धि से ईश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं हो रहा है इसलिए वो जागृत नहीं हो रहा है हमारा आत्मबल संबंध होते ही वो आत्मबल जाग जाएगा ये अंतर आ जाएगा उसमें अपने आप स्थिति में अंतरकरण में अंतर ही आ जाएगा तो जब तक अंतर नहीं आता है तब तक पढ़ते रहेंगे विचारते रहेंगे इसको परिणाम वो आना चाहिए जिस दिन परिणाम आएगा तब समझेंगे अर्थ आ गया समझ में आशीषा द्रविणम इच्छ मान ऐसे अब ये कहा कि देखो ईश्वर किस प्रकार से है संसार की रचना करने के बाद भी एक तो कहीं आता है कि वो इच्छा किसी प्रकार की करता नहीं है ईश्वर निरपेक्ष होता है वो बताया जाता है ना कि उदासीन है ईश्वर उदासीन होता है निरपेक्ष होता है तो उदासीन का अर्थ लेते हैं कि, कि किसी से लेना देना नहीं है लिया जाता है लोग में तो वस्तुतः ईश्वर का संसार से ऐसा नहीं है उदासीनता उदासीन भी कहा है सांख्य में आएगा एक सूत्र उदासीन्यम चेती यानी संसार से उदासीन भी है वो तो उदासीन का अर्थ और यहाँ इच्छा माना भी कहा है तो दोनों में विरोध सा दिखता है ना ऐसा नहीं है अर्थ तो विरोध नहीं है यहाँ है उदासीनता का मतलब होता है हम किसी से कुछ मिले ये अपेक्षा रख के चलते हैं हर समय कोई वस्तु है व्यक्ति है ये मेरी मुझे कुछ दे ऐसी आशा बना के चलते हैं हम हर समय से लेना है मुझे तो इसका नाम है अपेक्षा और इसी को जब बंद कर देते हैं नहीं चाहते हैं। इससे मुझे कुछ मिलेगा तो अब वो अपेक्षा नहीं रही तो अब यही निरपेक्षता है मुझे मिले ये वाली बात छोड़नी है इसको मैं दूं ये वाला नहीं छोड़ना ये अलग है भाव तो अगर यहां होते हैं उससे मुझे मिले इसको मैं दे दूं अपेक्षा है यद्यपि भी ये भी इच्छा ही है ना इसको मैं दे दूं बिना इच्छा के कैसे होगा ये तो लेकिन लोक में वो चलता है वो अपना वाला चलता है लेना है उसकी नाम अपेक्षा है उसको और नहीं दे नहीं देना है ये उपेक्षा है तो ईश्वर की जो उदासीनता है संसार से वो इस अर्थ वाली है कि इससे और कुछ चाहता नहीं है वो इतना बड़ा रचन बड़ा बना करके भी इतनी बड़ी रचना करके भी इससे कुछ मिलेगा मुझे ऐसी नहीं रखता है वो भावना इसके प्रति वो ललायित नहीं होता है तो यही उसकी उदासीनता है संसार से लेकिन ये संसार चले और इन जीवों का कल्याण होबे ये चाहता है इन जीवों का कल्याण होबे इसके लिए संसार आवश्यक है तो आवश्यक है तो वो चाहेगा ना कि ये ठीक ठाक चले तो संसार ठीक ठाक चले और मैंने बनाया है तो वो भी ठीक है लेकिन वो उस प्रयोजन की दृष्टि से वो चाहेगा कि अच्छा है क्योंकि दंड भी इसी कारण से देता है अपने को संसार की अव्यवस्था को हम व्यवस्था को हम बिगाड़ते हैं उसके नियम को हम तोड़ते हैं दूसरे की हिंसा करते हैं तो इसी कारण वो दंड देता है ना अब जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा तो उसको दंड मिलेगा तो वो दंड क्यों देगा वो ईश्वर किस आधार पर ये उसका है सामान और उसको हम नष्ट करेंगे नहीं है ईश्वर का है और इस शरीर को हम नष्ट करेंगे तो इसके बदले वो दंड देगा हमने नष्ट किया है इसका दंड नहीं देगा हम स्वतंत्र हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन चूंकि वस्तु उसकी है उसको हम नष्ट कर रहे हैं इस कारण से अब हम दंड के अधिकारी हो जाते हैं संसार के हेतु से आधार पर वो हमको दंडित करता है तो अपेक्षा उसकी है तब भी तो करेगा ना अगर वो चाहता है कि होता है जो होता है वो नहीं तो हमें क्या करना है ऐसी रखता तो वो दंड दंड नहीं देता फिर तो दंड देने का आधार भी ईश्वर का ये संसार बनता है तो अगर द, आधार बनाता है वो तो चाहेगा कि ये ठीक रहे तो इस प्रकार से ईश्वर की इस संसार के विषय में अपेक्षा रहती है सर्वथा निरपेक्ष नहीं होता है तो इसलिए कहा इस द्रविणम यानी चलायमान जगत की इच्छा इच्छा माना इसकी चलने की इच्छा करता हुआ और इच्छा भी कैसे करता है वो आशिषा अपने सामर्थ्य पूर्वक करता है एक तो हम भी चाहते हैं कि हाँ इस समाज का भला हो जाए इस व्यक्ति का भला हो जाए बैठे बैठे सर भी एक गिलास पानी देना हो तो अभी तो मैं दूसरा काम कर रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं पी लेना नल में खोल करके तो वहां ये स्थिति आ जाती है फिर कुछ वो सर्वे से नहीं जुड़ रहा है ये यानी मानसिक कामना तो कर रहे हैं लेकिन हम उसमें अपना योगदान भी देना चाहते हैं ये वाली स्थिति नहीं है वो तो ऐसे ही यहां ईश्वर के लिए कहा गया है कि संसार की रक्षा सुरक्षा वो चाहता है लेकिन केवल चाहना नहीं है आशीषा यानी अपने सामर्थ्य से चाहता है वो तो सामर्थ पूर्वक यानी रक्षा कर रहा है इसकी यहाँ हर समय व्यवस्थाएं जो बिगड़ती है जीवात्माओं के द्वारा अब एक जीवात्मा मर गई तो दूसरे में जा ही नहीं सकती अपने आप तो यहां ले जाने के लिए ईश्वर का सीधा सामर्थ्य जुड़ेगा तो अब वो सामर्थ्य जुड़ने से अगली सृष्टि चार ये परंपरा चल पा रही है उसका सक्रिय सहयोग है ऐसे कोई व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना करता है वो चिंतन करता है तो अब उसको बुद्धि देता है वो तो सीधा सीधा मतलब सहयोग ईश्वर के साथ ईश्वर का ही संसार के साथ है तो आशीषा द्रविनम इच्छा सामर्थ्य के साथ इस चलायमान संसार की इच्छा करता है करता है और प्रथम छत पहले से क्या कर रखा है इसको वो व्याप्त कर रखा है पूरे संसार को बनाने के बाद अब वो संसार के सब और विद्यमान है ये तो उसका स्वभाव है यद्यपि सर्वव्यापक होने के कारण वो आगे पीछे होगा नहीं लेकिन फिर भी इसकी महत्ता कहाँ से हो जाती है इसकी महत्ता यहां से हो जाती है कि व्यापक होते हुए सब जगह वो अपनी जो क्रिया करना है ना ये क्रिया अनिवार्य नहीं है कि अपने आप होगी उसका जो अस्तित्व है व्यापकता है ये तो अपने आप होगी बिना किए ईश्वर के इसमें ईश्वर को समेटना चाहे तो नहीं समेट सकता संसार से तो ये आच्छाद दली व्यापकता वाली जो स्थिति है ये तो ईश्वर की भी बस की नहीं है चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया लेकिन व्यापक होते ही वहां करना और क्या नहीं करना है इह, वो उसकी इच्छा पर है निर्भर वो चाहेगा तो क्रिया करेगा नहीं तो नहीं करेगा वो उस सर्वथा उसके अधीन है होना समझेगा उसके अधीन नहीं है लेकिन सब जगह होते हुए क्रिया करना और नहीं करना ये अधीन है जो इच्छा है ना प्रयत्न है ये स्वाभाविक में इस तरह होता है ये सतत नहीं होता है इसका उत्पन्न होना विनाश होना स्वभाव है इच्छा उत्पन्न होकर के रहती नहीं है नष्ट हो जाती है उत्पन्न करेगा फिर वो उत्पन्न हो जाएगी ऐसे प्रयत्न उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है वो रहता नहीं है विद्यमान नहीं रहता है उसको दोबारा करना होता है तो ऐसे ही ईश्वर की जो व्यापकता है वो तो सदा रह जाएगी एक जैसी लेकिन जो इच्छा प्रयत्न है वो एक जैसी नहीं रहेगी उसको वो करेगा तो सभी जगह होते हुए अब जो इच्छा प्रयत्न सब जगह कर पाता है वो चूंकि उसकी व्यापकता के कारण होगा हम सब जगह चाहते हुए भी, भी नहीं कर सकते क्योंकि हम व्यापक नहीं है ना जहां है वहां तो कर सकते हैं अब जहां नहीं है वहां क्या करेंगे चाहते हुए भी, भी नहीं कर सकते थे तो ऐसी अगर ईश्वर सिर्फ व्यापक नहीं होता तो सब जगह कर नहीं सकता था लेकिन सब जगह होने के कारण अब सब जगह वो करेगा कर सकता है तो करना नहीं करना में इसकी व्यापकता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो सभी जगह वो विद्यमान है सभी को आच्छादित किए हुए है सब ओर से और सभी में आविवेशक प्रविष्ट होया हुआ है और प्रविष्ट होते हुए क्या है वो इच्छा प्रयत्न करता है जिससे हम सभी जीवों का कल्याण होता है इस कारण से सब जगह सब काल में उसकी महानता ये है हमारे सामने बुरान हो गया दूसरी स्थितियों में अबर माने एक अपर जैसे होता है ना अबर माने दूसरी स्थिति में एक तो स्वयं ही है तो अबराम माने इस संसार को हो जाएगा अब राम आविशेष में इस लोक में है अगला सूर्य लोक है अन्य लोक हैं सभी लोकों में ऐसे ही वो विद्यमान है सब में